श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गोपाल की माँ प्रातःकाल लगभग सात बजे अस्त व्यस्त वेश में गोपाल की मां गोपाल गोपाल कहकर पुकारते हुए ठाकुर के कमरे के पुर्वधार से अंदर आई उनकी आंखें चढ़ी हुई थी आंचल धरती पर लोट रहा था पर किसी और उनका ध्यान नहीं था वे आकर ठाकुर के बगल में बैठ गई और भावावेश में ठाकुर भी उनकी गोद में जा बैठे अस्त्रपूर्ण नयनों से गोपाल की मां अपने साथ लाई हुई खीर मलाई मक्खन आदि चीजें गोपाल रूपी श्री रामकृष्ण के मुख में देने लगी थोड़ी देर बाद ठाकुर ने भाव संवरण कर लिया और अपनी चौकी पर जा बैठे परंतु गोपाल की मां का भाव्य वेश रुकता ही नहीं था वे लगातार ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे और नाचे शिव आदि कहते हुए कमरे भर में नाचती रही उस समय एक भक्त महिला कमरे की सफाई कर रही थी यह देव दुर्लभ दृश्य देख हुए मुग्ध होकर सोचने लगी जो ठाकुर महिलाओं का स्पर्श तक नहीं सहन कर पाते उनका आज का यह कैसा रूप है एक ओर तो बासठ वर्ष की वृद्धा का अनुपम मातृत्व स्नेह और दूसरी ओर अड़तालीस वर्ष के प्रौढ़ व्यक्ति का गोपाल भाव सुनने में आता है कि ठाकुर यशोदा मैया के भाव में विफोल भैरवी ब्राह्मणी की गोद को कभी कभी अलंकृत करते थे परंतु वह तो अतीत की सुनी हुई बात है और यहाँ तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है भाव संबरण हो जाने के बाद ठाकुर गोपाल की मां का वह आनंद देखकर कर हंसते हुए वहां उपस्थित दूसरी महिला से कहने लगी देखो देखो आनंद से कैसे भरपूर हो उठी है इसका मन इस समय गोपाल लोक को चला गया है उस दिन अघोर भाव के अतिरेक में ठाकुर को कितनी ही बातें कहने लगी यह रहा गोपाल मेरी गोद में वह देखो अब तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो गया अब फिर वापस निकल आया आ बेटा माँ के पास चला आ, आ, दी आ दी। इस प्रकार कभी कभी ठाकुर में विलीन होते हुए तो कभी बाल लीला की लहरें उठाते हुए गोपाल ने एक और जैसे श्री कृष्ण का ही गोपाल के रूप में साक्षात्कार कराया वैसे ही दूसरी ओर गोपाल की माँ को आत्मविस्मृत कर दिया आज से अगोर सचमुच ही गोपाल की मां बन गई और ठाकुर भी उन्हें उसी नाम से संबोधित करने लगे उस दिन उनका भाव शांत करने के लिए ठाकुर कई प्रकार के प्रयास करने लगे उनके छाते पर हाथ फिराया उन्हें अच्छे-अच्छे चीजें खिलाई तथा दिन भर वही उनके निकट रखकर स्नान भोजन आदि कराया खाते खाते ब्राह्मणी कहने लगी बेटा गोपाल तुम्हारे दुखिया माने इस जन्म में बड़े कष्ट के दिन बिताए हैं तकली से सूत काटकर कर जनेऊ बनाए और उन्हें बेचकर निर्वाह किया है इसीलिए लगता है आज तुम उसका इतना स्नेह यत्न कर रहे हो। शाम को जब ठाकुर ने गोपाल की मां को विदा करके कामार हाटी भेजा तो गोपाल भी उनकी गोद में चढ़कर चला घर पहुंचकर वह तरह तरह से खेल हट आदि के द्वारा मां के जप में बाधा डालने लगा हार मानकर गोपाल की माँ ने जब से उठकर उसे बिस्तर पर सुलाया तखत के ऊपर चटाई बिछी हुई थी नरम बिछोना या तकिया तो उनके पास था नहीं अतः गोपाल कुल बुलाने लगा और कोई उपाय न देखकर ब्राह्मणी ने अपनी बाईं बांह पर उसका सिर रखते हुए कहा बेटा आज इसी भांति सोले रात बीतते ही कलकत्ता जाकर तेरे लिए नरम तकिया बनवा लाऊंगी अगले दिन प्रातःकाल जब गोपाल की माँ साक्षात गोपाल के लिए भोजन तैयार करने के लिए बगीचे में लकड़ी बिनने गई तो गोपाल भी उनके साथ गया और लकड़ियां ला, ला कर रसोई घर में रखने लगा तो रसोई बनाते समय भी वह चंचल बालक कभी मां के निकल बैठकर तो कभी उनकी पीठ पर चढ़कर सब देखने लगा और बीच बीच में हठ करने लगा ब्राह्मणी कभी उसे मीठी बातों से बहलाती और कभी डांटती कुछ तो दिन बाद ब्राह्मणी दक्षिणेश्वर में आई तथा ठाकुर के साथ बातचीत करने के बाद नौबत खाने में आकर जप करने बैठी जप समाप्त हो जाने पर जब वे प्रणाम करके उठी तो उसी समय पंचवटी से होकर ठाकुर उधर ही आ पहुंचे और उनसे पूछने लगे तुम अब भी इतना जप क्यों करती हो तुम्हारा तो बहुत हो चुका है ब्राह्मणी ने कहा जप नहीं करूँगी क्या मेरा यह सब कुछ हो चुका है ठाकुर सब कुछ हो चुका है गोपाल तो की माँ सब हो चुका है ठाकुर हाँ सब हो चुका है गोपाल की माँ क्या कह रहे हो मेरा सब हो चुका है ठाकुर हाँ तुम्हारा अपने लिए सब जब तब करना हो चुका है पर हां अपनी ओर संकेत करते हुए यदि यह शरीर ठीक रहे ऐसी इच्छा हो तो कर सकती हो गोपाल तो की माँ तो फिर अब से जो कुछ करूंगी वह सब तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए करूंगी इसके बाद अपने माला की झोली उन्होंने गंगा जी में डाल दी परंतु कई दिनों बाद उन्होंने सोचा कुछ न कुछ तो लेकर रहना होगा नहीं तो चौबीस घंटे में करूंगी क्या अतः अब वे गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के कल्याणार्थ माला फेरने लगी बाल विधवा होने के कारण अघोरमणि अत्यधिक आचार थी ठाकुर के पास जब उन्होंने नया नया ही आना शुरू किया था उन दिनों की बात है एक दिन जब वे श्री रामकृष्ण के पत्तल में बटलोई से निकालकर भात परोस रही थी तो ठाकुर ने असावधानीवश उनकी काठ की करछुल को छू दिया बस उस दिन अघोर मणि का भोजन नहीं हो सका जिस दिन वे दक्षिणेश्वर में आकर स्वयं रसोई बनाकर भोजन करती उस दिन माताजी ठाकुर के लिए झोल भात बना देने के बाद गोबर और गंगा जल से चूल्हे को लीप दिया करती तब कहीं ब्राह्मणी की बटलोई चढ़ती परंतु गोपाल पर का साक्षात्कार हो जाने के बाद से महाभाव की तरंगों में उनकी आचार निष्ठा न जाने कहा बह जाने लगी गोपाल जब जो चीज खाने को मांगता उसी समय उसे वह देना पड़ता था फिर खाते खाते वह थोड़ा सा माँ के मुंह में ठूस देता था उसे निकाल देना संभव नहीं था निकाल देने से गोपाल रोने लगता ब्राह्मणी मन ही मन समझ गई थी श्री रामकृष्ण की फिलीला है। बाद में इस में इस विषय कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाने पर भोजन आदि के बारे में उनका कोई विरोध नहीं रहा एक दिन ब्राह्मणी एक पैसे के बताशे लेकर दक्षिणेश्वर पहुंची वहां उन्होंने देखा कि धनी भक्तगण अनेक मूल्यवान चीजें लेकर आए हुए हैं अतः ठाकुर के उनसे कुछ खाने को मांगने पर भी उन्होंने संकोच वह नहीं निकाले तथा ठाकुर ने भाव अवस्था में उसमें से दो एक निकालकर मुंह में डाले घर लौटते समय गोपाल की मां बचे हुए बताशों को लेती तो आई परंतु उसे प्रसाद मानने पर भी यह सोचकर के रास्ते में लाने ले जाने के फलस्वरूप वह अशुद्ध हो गया है उसे स्वयं ग्रहण न कर बगीचे के मालिक को दे दिया इसके बाद एक दिन जब वे खड़दा के श्याम सुंदर जी के दर्शन करके लौटने लगी तो वहां के एक पुजारी ने उन्हें प्रसाद दिया प्रसाद लेकर वे बढ़ने ही वाली थी कि एक ब्राह्मण मंदिर की सीढ़ी के किनारे खड़े हुए परचित में बोल उठे क्यों जी खाओगी न या फिर माली को दे दोगी सुनकर ब्राह्मणी विस्मित रह गई क्योंकि यद्यपि उस व्यक्ति की आकृति अलग थी उसका ही ठाकुर ठाकुर का था। उन्होंने तुरंत दक्षिणेश्वर जाकर से रूंधे, कंठ से से कंठ निवेदन किया, बेटा मुझसे अपराध हो गया है, मेरा शिशु श्री रामकृष्ण वह घटना सुनकर केवल हंस कर रह गए अघोरमणि निरंतर दो महीने तक वात्सल्य प्रीति की तरंगों में डूबती उतराती रही तथा बाल गोपाल को सदैव गोद या पीठ पर लिए रही इस प्रकार लंबी अवधि तक चिन्हय नाम चिन्हय धाम और चिन्हमय श्याम की प्रत्यक्ष उपलब्धि भाग्यवानों को होती है दो महीने बाद यह भाव आदि कुछ कम हो गया फिर भी एकाग्रमन से थोड़ा सा चिंतन करते ही उन्हें गोपाल के दर्शन हुआ करते थे अघोरमणि का परिवर्तित जीवन मानो इसी लीला विलास की गाथा है अट्ठारह सौ पचासी ईस्वी में पुनर्यात्रा के दिन ठाकुर ने बलराम मंदिर में आकर दो दिन दो रात तक रहते हुए आनंद का मानो प्रवाह बहा दिया था उस समय प्राय सभी भक्तों के वहां आने पर भी गोपाल की मां को अनुपस्थित देखकर ठाकुर ने जलपान करते समय घर की महिलाओं के समक्ष उनके सौभाग्य का वर्णन किया और कहा उसे बुलाने के लिए किसी को भेज दो ना बलराम को यह ज्ञात होते ही उन्होंने तुरंत उन्हें बुलाने आदमी भेजा संध्या के कुछ पहले ठाकुर दूसरी मंजिल के हाल में बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे इतने में अचानक वे बाल गोपाल मूर्ति के समान दोनों घुटने तथा एक हाथ धरती पर टेक कर घुटरोवन चलने की मुद्रा में अवस्थित हो गए और एक हाथ ऊपर उठाकर मुख्यमंडल ऊपर की ओर किए से से किसी की की ओर ताकते हुए कुछ मांगने लगे। भाव के के के प्रबल उनके अंग प्रत्यंग चित्र के गोपाल गोपाल समान ही स्थिर तथा दोनों नेत्र हो गए। एक उसी समय गोपाल की मां ऊपर आई और ठाकुर का अपने इष्टदेव के रूप में दर्शन किया वहां पर उपस्थित सभी लोग गोपाल की माँ का सम्मान तथा स्वागत करते हुए कहने लगे कि उन्हीं के भक्ति के प्रभाव से ठाकुर ने साक्षात गोपाल रूप धारण किया है किंतु गोपाल की मां बोली पर भाई मैं तो इस प्रकार भाव में उनका काठ के जैसा हो जाना पसंद नहीं करती कहा तो मेरा गोपाल हंसेगा खेलेगा घूमेगा दौड़ेगा पर यह क्या यह तो बिल्कुल ही मानव काठ है मुझे ऐसे गोपाल देखने की जरूरत नहीं और वास्तव में ठाकुर जब प्रथम बार कामार गए थे उस दिन भी उनका वैसा ही भाव देखकर अघोर मड़ी भयभीत हो गई थी तथा ठाकुर के श्रीअंग को धीरे धीरे हिलाते हुए कह रही थी बेटा तुम ऐसे क्यों हो गए